सुणव विमलदायक फल चार राम चंद की जय हनुमान की जय भोलो भै सब चंदन की जय दुआ संख्या पचहत्तर के बाद जाई कपिन सो देखा वैसा आहुति दे चरुरे भैंसा सब यज्ञ विधंसा जब न उठाए तब कर प्रशंसा तदपि न उठह धरणी कच जा हति हति चले पराई पर लैत्रशूल धावा कपिभागे आए जहरा मनुजयागे आवा परम क्रोध कर मारा ज गोर बारा गोपी मरुत सुत अंग दधाये खातिशूल उर धरणी गिराए प्रभुका छूल प्रचंडा सरहति कृतन जुग खंडा उठि बहोरी मारुत युग राजा हतही कोपिते ही घावन बाजा रे वीर पुमरै न मारा धाबा करी घोर छिकारा चिकारा, दावा दावा करी चिकारा। के क्रुद्ध जनु काला देख शियावत पविषम पाना उरत भय उलय अंतर धाना विविधि वेश धरि कलई लड़ाई कबहू का प्रगट कबहू दूरी जाई देखी अजय रिपुडर पे परम क्रुद्ध तब भयि सा, सा। लक्ष्मण मन यश मंत्र दृढ़ावा पापी मैं बहुत खिला स्वामीर कौशला थी स प्रतापा सर संधान की न करी पा छाड़ा लागा।, तो लागा मरती बार कपट सब त्यागा रामानुज कहू राम का अस कई छान ऋषि प्राण धन्य धन्य तव जननी कंगद हनुमान राम चंद्र की की, दन्य दन्य की।, की।, की।, की।, की।, तो की। करें कि लंका में मेघनाथ का युद्ध हुआ और वह जाम मंत्र की रसुल सांग लगने से बेहोश हो गया उसको फेंक दिया गया राम के सामने वहां से उठ करके जब होश आया तब तो वो गुफा में पहुंचा और वहां अपने यज्ञ करने लगा इसकी सूचना विभीषण ने भगवान राम को दी तब तो भगवान राम ने लक्ष्मण को और हनुमान इत्यादि इन सबको उसको मारने के लिए भेजा लक्ष्मण जी चलने लगे तो उन्होंने प्रतिज्ञा की कि आज उसको हम बिना मारे नहीं लौटेंगे ऐसे करके चले वहां पहुंचे तो क्या देखते हैं कि जाए कपे ने सो देखा बैसा बानरों ने वहां जाकर के देखा तो वो हो बैठा था वहा क्या कर रहा था आहुत देते और भैंसा यज्ञ चल रही थी उसमें आहुतियां दे रहा था खून की आहुति भिष्य की मानसाद की आहुति ये दे रहा इसीलिए कहा था कि अपावन यज्ञ कर रहा है कहा था कि मेघनाथ मक कर रही अपावन उसकी ही मक की अपवित्रता है अब देखो पवित्र यज्ञ तो बात दूसरी सात्विक यज्ञ भी हैं राजस्व हैं है तामस भी है यज्ञ भी तीन प्रकार के हैं सात्विक राजस तामस तीन प्रकार के कर्म सात्विक राजस तामस तामस यज्ञ यग तो यज्ञ है ही नहीं राजस यज्ञ विपरीत फल देने वाली सात्विक यज्ञ ही एक यज्ञ है जो कि व्यक्ति का कल्याण करने वाली है लेकिन लोग में पड़कर विपरीत बुद्धि होने पर तामस यज्ञ भी करते हैं लोग जिस यज्ञ के करने से दूसरे लोगों को हानि पहुंचे शत्रु को मारने के लिए जो यज्ञ किए जाते हैं वो तामसिक और वो उनमें प्रयोग भी इसी प्रकार से रक्तादि का होता है तो ये तामस यज्ञ जो है वो निंदनीय त्याज्य है ये शास्त्र की निंदा करते हैं मारण मोहन और में त्याज्य मंत्रों में भी इस प्रकार के हैं जिनमें की लोगों के दूसरे लोगों को हानि पहुंचाने के लिए किए जाते हैं तंत्र विद्या का भी एक पक्ष इस प्रकार से निकृष्ट है जिसमें कि दूसरे लोगों को मारने तैयारी का या बैर करने का हानि पहुंचाने के लिए यज्ञ किए जाते हैं या मंत्र जपे जाते हैं या पूजन किए जाते हैं अनुष्ठान किए जाते हैं तो इनकी शास्त्र निंदा करता है यहाँ ये, ये जो है इनको अगर विध्वंस भी कर दिया जाए तो भी अच्छा है माने वैसे तो यज्ञ किसी के यज्ञ यज्ञ में सहायता ही करनी चाहिए सात्विक यज्ञ है तो उसमें सहायता करें उनमें बीच में बाधा न डालें। लेकिन ये तामस यज्ञ जो है इस प्रकार के जो समाज के लिए घातक हैं कल्याणकारी नहीं है बल्कि विद्वेश उत्पन्न करने वाले हैं विनाश करने वाले हैं ऐसे यज्ञ हों चाहे अनुष्ठान हो उनको खंडित कर देना चाहिए समाप्त कर इसलिए इसी को सूचना देने के लिए दिखाया ये कि भगवान राम ने स्वयं लक्ष्मण जी को भेजा तो, <coughs> तो, तो देखते हैं कि जैसा विभीषण ने बताया था वैसे ही वो यज्ञ कर रहा है और ई <coughs> न सब यज्ञ विध्वंसा तो कहते उन्होंने सब बांधों ने उस यज्ञ को विध्वंस कर दिया मन शास्त्र की बात का इतना विवेक न रखने पर कभी कभी लोग बात दूर से सुन लेंगे तथ्य को नहीं समझेंगे तो बस आपत्ति करते हैं कहते देखो भगवान राम जब यज्ञ करने के लिए यज्ञ करने वाले ऋषियों मुनियों की रक्षा करने वाले हैं यज्ञ का समर्थन करते हैं और उन्होंने भी मेघनाथ के यज्ञ को विध्वंस करवा दिया तो हो गई बस यज्ञ कैसे विध्वंस कराती अब निंदा होने लगी वो तो ये तो मंद बुद्धि के लोगों की बात है समझते ही नहीं कि यज्ञ कैसी कैसी होती हैं, कौन यज्ञ से करने योग्य है कौन नहीं है वो तो समझ लेते हैं सब यज्ञ एक बराबर ऐसे मान लिए। तो ऐसे ही मान लेने वाले माने विवेक ही नहीं इसके माने सब एक बराबर के माने विवेक नहीं विवेक तो हो तो पता लगे कौन सी यज्ञ विध्वंस करने योग्य है कौन सी नहीं है इसलिए की न कत सब यज्ञ विध्वंसा जब न उठाई तब कर प्रशंसा और यज्ञ विध्वंस करने पर भी उसको उठन, उसको देखना चाहिए कि यज्ञ विध्वंस कर रहे हैं बीच में बाधा डाल रहे हैं तो उनको मना करें उठे तो यज्ञ में सभी यज्ञों में इस प्रकार का विधान है कि एक बार बैठ करके जब तक अनुष्ठान पूरा न हो तब तक उठना नहीं चाहिए जहां एक बार आसन पर बैठ करके यज्ञ प्रारम्भ की आसम ने त्याग लिया संकल्प किया और संकल्प लेकर के जहां उसको यज्ञ प्रारंभ की तब तो जब तक अंक पूरी न हो जाए तब तक उस आसम से उठना नहीं चाहिए यज्ञ के बहुत से नियम उनमें एक नियम ये भी है इसलिए मेघनाथ भी नहीं उठता अगर उठ जाए बीच में तो यज्ञ खंडित हो जाए यही नियम अन्य अनुष्ठानों में भी है जिस अनुष्ठान को करे तो उसमें व्यक्ति बैठ करके जितना उसे अनुष्ठान करना एक बार कर दे जैसे जब कर रहे हैं तीन माला का जब करना है तो तीन माला एक साथ बैठ करके जप ले नियम बना लिया है तो तीन माला जपना है तो एक साथ अनुष्ठान करके जप ले बार बार बीच में उठे नहीं ऐसे नहीं कि माला आधी माला उठ के खड़े हो गए बैठ गए बातें करने लगे फिर माला जपने लगे ऐसे करके नहीं में जिन जिनमें अनुष्ठान किया जाता है जिनमें जप में उनमें एक साथ बैठ करके कि किया जाता है इसी प्रकार से अन्य अन्य अनुष्ठान भी जितने हैं वे सब दृढ़ता के साथ में एक स्थान पर एक निश्चित समय तक संकल्प करके लेकर के बैठा जाता है और उसी प्रकार करते हैं उन्हीं प्रकार में से यज्ञ भी है तो ये भी वेघनाद भी सोचता है कि अगर उठ गए तो किया कराया सब जो है इतना जितना प्रयास व्यर्थ हो जाएगा यज्ञ जो है पूरी नहीं होगी और उसका फल भी प्राप्त नहीं होगा इसलिए वो उठता नहीं है इस यज्ञ के नियमों का अब यज्ञ का प्रचलन तो समाज में फिर शुरू हुआ है पहले बीच में बंद हो गया फिर यज्ञ होने लगी है लेकिन नियम का पालन नहीं है उस तरफ ध्यान नहीं कि यज्ञ के नियम क्या है बस अपने जो ये मात्र जानते आग जलाओ और उसमें कुछ आउत डाल दो हो गई है नियमों से कोई मतलब नहीं लेकिन यज्ञ का एक महत्वपूर्ण भाग नियम है यज्ञ यज्ञ के और फल तो हो यज्ञ को नियम पालन करने का अभ्यास लाया जाता है फिर आगे चल करके जब यज्ञ के आगे चल करके उपासना और ज्ञान उस क्षेत्र में जब व्यक्ति आता है तो उसका वो किया हुआ अभ्यास आगे काम देता है उच्च साधनाओं में भी काम देता है वो नियम जो है यज्ञ के समय भी पालन करने चाहिए तो कहते हैं जब न उठाई तब कर प्रशंसा और जब वो उठता नहीं है तो उसकी प्रशंसा करते हैं क्या देखो कितना तिथिक्षु है प्रक्षा जब होगी तब तो नहीं उठेगा हाँ मैंने उतना सहन कर लिया इतना, रही है, इतना उसको तनात कर रहे हैं लेकिन वो सबकी परवाह करके अपने यज्ञ में घटा हुआ है, नहीं है। तो निक जायी पर जब वो नहीं उठता है तब बाल पकड़ करके उसके खींचते है मैंने अब तो उठेगा जब वो देखेगा की हमारा इतना ज्यादा अपमान हो रहा है बाल पकड़ करके खींच रहे हैं तब तो उठेगा इसलिए उठाने के लिए करते हैं और फिर बाल पकड़ के खींचते हैं और लातों से उसे मारते हैं लातन हति हति चले पराई लात मारते हैं और भाग भी खड़े होते हैं बाल खींचते हैं भाग खड़े होते हैं कहीं ऐसा ना हो कि हाथ पीछे मार देता मर जाए बड़ा शक्तिशाली है डरते भी उससे इसलिए उसको वहां यज्ञ विध्वंस करते जैसे भगवान राम ने किया उसी योजना से कार्य चल रहा बानर तैरे जाकर उसके यज्ञ विध्वंस करते हैं उसे उठाने करते हैं और फिर बाद में युद्ध होगा लक्ष्मण तो लय त्रसूल धावा कभी भागे और जहां वो फिर उसने फिर उठा जब देखा कि अब ये मानने वाले नहीं है बाल भी खींच रहे हैं लाटों से मार भी रहे हैं तो ये यज्ञ करने देंगे नहीं तो बस उसने निराश होकर के फिर वो उठी बैठा और जब दौड़ा तो त्रसूल लेकर के दौड़ा उसके ऊपर बांदरों के ऊपर मारने के लिए तो बानवर भागे प्राण बिछा करके और कहा भागे जहां लक्ष्मण जी थे और, और दूसरे लोग बानव थे बस वही भाग करके पहुंचे आए जहां रामानु जी आगे जहा लक्ष्मण जी थे वहां भाग करके पहुंचे पीछे पीछे ये भी दौड़ा जहां जिस तरफ दौड़ रहे थे उसी तरफ ये भी मेघनाथ भी दौड़ा और पहुंचा जाके लक्ष्मण जी के सामने आवा परम क्रोध कर मारा अब बड़ा क्रोधित उस समय हुई इतना अपमान हुआ बाल खींचे गए लाते मारी गई तो उसमें बड़ा क्रोध उसको आ गया क्रोध करके लक्ष्मण जी के सामने पहुंचा और गर्ज घोर बारह बारह और वहां पर उनके सामने बार बार गर्जना करने लगा धारने लगा वहाँ पर और युद्ध के लिए ललकारने लगा अंगद अंगद धाये तो सबसे पहले वही इनी ने आक्रमण किया वहा सामना किया उसका तो जब उसके सामने दौड़े उसके मारने के लिए तो अंगद ने उसने क्या किया मेघनाथ ने कि इनको मार मार त्रसूल घायल कर दिया और ये बेहोश होकर के गिर पड़े हत त्रसूल उड़ उनके छाती में तसूल मारा तो धरण गिराए बस ये बेहोश होकर के पृथ्वी पर गिर पड़े अंगद हनुमान तो बेहोश हो गए पहले युद्ध हुआ जो है अंगद हनुमान का वेघनाथ से और ये दोनों ही बेहोश हो गए जीत नहीं पाए उसको और उसने क्या किया लक्ष्मण जी को सामने देखा तो प्रभु कहा छाण से सूल प्रचंडा तब उसने जो हो एक बहुत शक्तिशाली सूल उसने लक्ष्मण जी के ऊपर फिर फेंका फे उसने सोचा जैसे लक्ष्मण जी को पहले बेहोश कर दिया था उनके लगा था शूल ऐसी करके इनको फिर कर लेंगे लेकिन अक्की बार बात नहीं चली बार लक्ष्मण जी पहले ही से सावधान थे और उन्होंने क्या किया कि सरहती कृत अनंत जी को खंडा अनंत माने लक्ष्मण जी उन्होंने क्या किया सरहती बाढ़ मार करके जो खंडा उसके दो भाग कर दिए मैंने बाढ़ मारा तो आता हुआ शूल कट करके दो भाग में हो गया और रास्ते में गिर गया लक्ष्मण जी के नहीं लगा इधर क्या हुआ कि उठ मारुत युवराजा जो बेहोश हो गए थे अंगर हो थे बेहोश हो गए ये फिर उठे आया जागी फिर उठ के खड़े हुए और अत ही को पे घाव बाजा और ये क्रोध कर कर करके उसके ऊपर पत्थर चलाते हैं पेड़ चलाते हैं मारते हैं उसको लेकिन उसके जगह घाव न बाजा उसके जरा भी निशान नहीं पड़ता घाव भी नहीं उसको होता बेहोश तो अलग होने की बात है उसको चोट ही नहीं लगती मारते रहो उसका कोई नहीं होता अब इसको अपने मन में अर्थ लगाते रहो दूसरे प्रकार से ये कामना ऐसी प्रबल है कि इनको आप चाहे जितना छोड़ने के लिए कोशिश करते रहो उन पर कोई असर नहीं पड़ता वो छूटती छाटती कुछ नहीं वो निर्भय होकर अपने मन में उठती रहती है हृदय में और अपना काम करती रहती है आप चाहो की इनको जो है इन कामनाओं को त्याग दो बच्चे तो फिर तो ये सबके शब्द सब सब सब हनुमान और अंगदारी जो उसको ऊपर मार रहे थे आक्रमण कर रहे थे ये सब लौट गया है और कहा वो नहीं हमारे बारी मरता नहीं है तम धावा करी को जिकारा और फिर जो वो मेघनाथ जन है उसने फिर गर्जना की और गर्जना करके फिर आक्रमण उसने किया और आवत दे के क्रोध जन लक्ष्मण छाले विषेक कराला अब वो क्रोधित होकर लक्ष्मण जी के ऊपर प्रहार करने के लिए ऐसे दौड़ा जैसे कि काल ही आ रहा हो मारे क्रोध में वो चला रहा था और उसने क्या क्या लक्ष्मण छाड़े विषेक कराला लक्ष्मण जी ने फिर विषेक बाण जो है कराल बाण चलाए उसको मारने के लिए अब ये इसके लिए मेघनाथ के लिए क्रोध का प्रयोग करते हैं बहुत ऊपर कहा कि आवा परम क्रोध कर धावा पहले भी क्रोध कर कर ऐसे उसने क्रोध किया या फिर कहते हैं आवत देख क्रोध जनु अब वो काम जो है समय क्रो, क्रोध का रूप कर धारण कर लिया काम एस क्रोध एस उद्भवा जो काम है वही क्रोध भी है काम जो संतुष्ट नहीं हुआ हम तो फिर क्या हो गया क्रोध रूप उसने धारण कर लिया। तब तो मेघनाथ क्रोध का रूप धारण किए हुए और आक्रमण कर रहा है तो आवत देख क्रोध जन उला लक्ष्मण ने छाड़े बिसेट कराला लक्ष्मण जी ने फिर कराल बाणस के ऊपर चलाया उसको मारने के लिए तो देखे आवत पद संबाना अब उसने जब देखा मेघनाथ की बाढ़ क्या चले आ रहे हैं ये तो वज्र के समान चमचमाते हुए बड़े शक्तिशाली बाढ़ चले आ रहे हैं तो उसने तुरंत भय खले अंतरधाना तो वो तो अंतरधान भी हो जाने की उसके माया कर लेता था तो छिप गया वो अब वो दिखाई नहीं दे कहाँ पर है किसके ऊपर कहाँ प्रहार करें दिखाई नहीं दे रहा विविध देश भर करी लड़ाई और छिपे होने के बाद प्रकट भी हो तो नाना रूप धारण कर ले कभी कोई रूख कभी कोई रूख अब देखो कामरूप है कि नहीं भगवान राम ने तीसरे अध्याय में से बताया कि काम जो है काम रूप है तो अब वो काम रूप शब्द का माने जैसा चाहे वैसा रूप धारण कर ले तो आप यहाँ देखोगे कि दिव्य देश धर करे लड़ाई नाना रूप धारण करके युद्ध करता है तो इसके शास्त्र का तात्पर्य क्या है ऐसा नहीं कि वो कोई ऐसा जादू जानता था कि अपने रूप बदल लेता था और ऐसा कर लेता था अब आप भी पता लगाने लोगों कि हम अपना वेश बदलने के लिए क्या तरीका ऐसा सोचे कोई ऐसा गुरु मिले कि हम भी अपना वेश बदल दिया करें और अच्छा छिप जाया करें ऐसे करके सोचे तो ये मंद बुद्धि की बात है शास्त्र का कहना यह कि ये काम है और काम नाना रूप धारण करता रहता है कभी नेत्र इंद्रियों में बैठेगा तो सुंदर रूप देखना चाहेगा कान में बैठेगा तो मधुर ध्वनि संगीत इत्यादि सुनना चाहेगा नाश्का में बैठेगा सुगंध सुनना चाहेगा जिब्बा में बैठेगा स्वाद आप कहीं आप देखो वही एक काम है नाना रूप धारण किए हुए जहां जिस इंद्रिय में होगा उसी से परिचि होकर के uh, उसी के उपाधि से वैसा ही रूप धारण कर इंद्रियां जो लेगा उसके ऊपर आवरण का काम करती हैं। काम वही है। विभिन्न इंद्रियां हैं, वो विभिन्न आवरण है जैसे एक ही व्यक्ति अनेक प्रकार के वस्त्र धारण कर ले तो वही काम जो है वो नेत्र इंद्रिय में दूसरा रूप श्रोत्र इंद्रिय में दूसरा रूप घंद्रिय में दूसरा रूप इंद्रिय में दूसरा रूप इस प्रकार से विभिन्न इंद्रियों में विभिन्न आवरण धारण किए हुए अब वो नाना रूप में दिखाई देता है ऐसे करके मन में पहुंचा तो फिर और बुद्धि में पहुंचा और और कभी कभी ऐसा लगता है जैसे कोई कामना है ही नहीं हा? कामना तो इसके माने कामना समाप्त हो गई ऐसा थोड़ा ही है कामना समाप्त नहीं होती है जैसे कि कोई सत्संग में बैठा हो भगवान की कथा सुन रहा हो तो कहते क्या कामना कहीं कोई कामना नहीं तो कामना क्या हुई तो खत्म हो गई सब क्या हुँ? अंतर अंतरध्यान उन्होंने देखा कि तो बाढ़ चल रहे हैं यहाँ पर भगवान राम की उनकी कथा के बाढ़ चल रहे हैं अब उस समय कहा दिखाई देगा वो छिप गया उस समय अंतर ध्यान हो गया और जहां कथा से उठे फिर मैदान में आए फिर वो अपने आ गया फिर दिखाई देने लगा इस प्रकार से प्रकट होता रहता है और छिपता भी रहता है हुँ? और नाना रूप भी धारण करता रहता है वही सब लीला दिखा जो गीता में सिद्धांत रूप में जो बात भगवान कृष्ण ने कही यहाँ पर मानस में उसी को ड्रामेटाइज कर दिया और साकार रूप दे दिया और उसी प्रकार की लीला करके दिखा दी दि। कि देखो इस प्रकार से काम ऐसा होता है इस प्रकार से लीलाएं करता है नाना रूप इस प्रकार से धारण करता है विविध वेश धर कर रही लड़ाई कभटे कभ दुराई कभी दिखाई देता और कभी छिप जाता है इस प्रकार से रोता रहता है कभी कभी ऐसा भी होता है कि यह काम जो वो जब यश कीर्ति सम्मान आदि प्राप्त करने की कामना का रूप धारण करता है तब लोगों को ऐसा लगता है कि मानो ये कोई कामना है ही नहीं बड़ा सुंदर रूप मधुर रूप धारण कर लेता है ऐसा लगता है कि हम तो बिल्कुल विरक्त हैं दुनिया के इंद्री भोगों की कोई कामना है ही नहीं वो चाहते ही नहीं है बस ये एक लोग सम्मान करें माला पहनाएं, पूजा करें तिलक लगावे चाणक पखा रहे इस प्रकार की कामना लोग मन में रह गई तो बस वो कामना करके उसका वो उसका काम का सूक्ष्म रूप है और प्रबल रूप है सबसे शक्तिशाली रूप वही है धन संपत्ति की कामना छोड़ देना परिवार की कामना छोड़ देना आसान है लेकिन यश कीर्ति की कामना छोड़ देना कठिन काम है तो तुलसी राशि विनय पत्रिका में इसी प्रकार कहते हैं कि देखो लोगों का सम्मान करने और पूजने में तो रुचि है नहीं पुजाइबे पर प्रीत अपना पूजा कराने की प्रीत ज्यादा ये व्यक्ति के अंदर छिपा हुआ और इस काम को इस प्रकार ये सूक्ष्मवृत्तियां हैं इसलिए इनको पहचानना मुश्किल है यहाँ तक के जो बड़े सूक्ष्मदर्शी हैं ज्ञानवान व्यक्ति हैं बहुत ज्ञान की बातों को देख रहे हैं जान रहे हैं समझ रहे हैं उनको भी ये काम के इस प्रकार का जब रूप धारण करता है तब तो उसे पहचान नहीं पाते को बैठा हुआ है हमारे और इस रूप में बैठा हुआ है इसके माने वो दूसरे रूप भी धारण कर सकता जब इस रूप में विद्यमान तो कोई मरा है नहीं है जीवित है कोई रूप धारण कर ले इसलिए जो है वो कहते हैं विविध वेश धरे करी लड़ाई कबू का प्रगट कब दूरी जायी और देखी अजय रिपोर्ट की सा कहा देखा ये शत्रु तो अजय अब इसको चाय सा मारो इसको कोई चोट लगती नहीं मरता है नहीं इसके ऊपर आप प्रहार हाँ संहार करो कुछ भी करो इसका कुछ होता ही नहीं है तो ऐसा लगा की तो जब मरता नहीं है तो भरा डर कैसे मार पाएंगे तो डर पे की साह सब गए की अब क्या हो इसको कैसे मारा जाए क्रुद्ध तब तो अब उन्होंने लक्ष्मण जी ने भी क्रोध किया और लक्ष्मण जी ने क्रोध करके उसके ऊपर कर मन, मन क्या निश्चय किया अपने मन में कि ये पाप खिला अरे इसको इस दुष्ट को हमने अभी तक तो ये युद्ध क्या हो रहा था खेल हो रहा था इसको भी साथ में कि ये भी युद्ध कर ले और अपने आप को संतुष्ट कर ले कि देखो हमने भी बड़ा युद्ध किया हम बड़े वीर हैं ऐसे करके इसके मन में जो भावना थी उसकी पूर्ति हो गई देखो एक वीर लोगों का ये भी भाव है कि जो बहुत वीर हैं शक्तिशाली हैं वो जब युद्ध करते हैं दूसरे से तब ऐसा नहीं कि उसको शक्ति है तो उसको झड़ से उसको वहीं खत्म कर दिया मार दिया पहले उसको अपनी शक्ति को अजमा लेने देते हैं अपनी छत्ती लगा है। आप कभी कुश्ती देखो आजकल तो कुश्तियां बंद हो गई पहले देखते थे छोटे लगते थे। आजकल बरसात के दिनों में सावन भादों में खूब गांव-गांव में अखाड़े होते थे शहरों में भी होते थे तो वहां जब एक दूसरे से आपस में टकराव होता था दो पहलवान लड़ते थे तब एक पहलवान क्या करता था ऐसा तो लगता था की जैसे वो बहुत कमजोर है और दूसरे को आक्रमण करने देता था जब दूसरा आता था उसके रगड़ा लगाता था कहीं उसको मारता था कहीं धक्का देता था कहीं पकड़ घसीटता था तो वो सब सहन करता रहता था करने देता था इस पर वो करते करते करते करते आधे घंटे घंटे भर तक उसने सब ये कर लिया और जब उसको देखा कि अब उसको घूसा मारने की भी ताकत नहीं रह गई तब ये उत्साहित हुए तब ऐनी शक्ति दिखाई उसको और फिर उसको जो है उसको जो है अब दिखाई दिया कि इनकी चबड़ी ताकत हो गई पहले जो हारे जा रहे थे अब जगह कहां से ताकत आ गई अब बस फिर अब उसके बाद उसको था पटक बार बार बार तो तो देते तो फट गिरता है सीधा उठाने फिर उसको लेकर उसको सीधा कर देते जहाँ चित्त हो गया अब हार गया तो इस तरह से युद्ध करने की एक जो है, ये है एक ये प्रथा एक कला चली आ रही है उसी प्रकार से लक्ष्मण जी कहते हैं कि इसके साथ तो अभी तक युद्ध हुआ अभी तक तो इसको खिलाते रहे इसमें जितनी ताकत थी ये अपनी अजमा ली जितना आक्रमण करना है वो कर ली जितने अस्त्र शस्त्र ने सब प्रहार कर ली उनको सब काट छांट के धर दिया उसने अपनी ताकत हनुमान जी के ऊपर दिखाई अंगद के ऊपर दिखाई और जिनको साथ में लाए उनको सबको मार कूट कर उसने खुद ठीक किया वो सब उनको सब लोगों को उसको लक्ष्मण कहले पहले सभी खुद कर दो और संतुष्ट हो जाओ तुम की अपनी जितनी ताकत थी उतनी तुमने सब लगा ली अब उसके बाद कि अब काम खत्म अब हमारा नंबर है अब तुम देखो तमाशा। तो तमास तो कौ प्रतापा लक्ष्मण जी ने भगवान राम का स्मरण किया और उनकी शक्ति का उनके तीज का स्मरण करके और सरसंधान संधान की दापा और फिर उन्होंने धनुष के ऊपर एक बांध चढ़ाया और दाप करके मैंने उन्होंने ज्यादा कठोर प्रतिज्ञा करके दृढ़ा के साथ में एक बांध ले करके शक्तिशाली बांध उसके मेघनाथ के ऊपर छोड़ा वो बाण क्या हुआ छाला बाण मार बाढ़ लगा वो बाढ़ सीधे जाकर के मेघनाथ की छाती में लगा वो लगा वो प्राण घातक बाढ़ था वो लगते ही मेघनाथ का क्या हुआ मरती बाढ़ कपट सत्या अब वो बस उसके बाद में फिर वो उस बाण के कारण से बेहोश हो गया मरने लगा और जब मरने लगा कपट सब त्यागा माना सारा कपट खत्म तरह तरह की जो वो प्रकट होता था नाना रूप धारण करता था तरे तरे की शक्तियां अपनी दिखाता था वो खंडी हो गए। हम्म उसके मरीच को मारा तो लक्ष्मण मरीच मार को जब मारा भगवान का बाढ़ मारीच को जब लगा तो क्या किया मारिच ने मरती बार कपट सब त्या उसने भी मरते वकत अपना कपट वेश छोड़ दिया मारिच ने जो मृग बना हुआ था छोड़ दिया और वो फिर मारिच का रूप दान कर लिया। आप उसके बाद बाद करने के बाद क्या किया था? लक्ष्मण रामा और हाँ, हाँ। वो मारिच का ऐसा बात था तो इधर इसने क्या किया मेघनाथ कि रामा राम ने रामान कहू राम कहो अस कही से प्राण इसका इसने भी कपड़ छोड़ दिया और कपड़ छोड़ करके उसके बाद फिर रामानुज कहे, रामा कहे, रामा कहे राम रामानुज में याद दिलाते रहते हैं कि देखो पहले वैराग्य फिर ज्ञान आप ज्ञान के चक्कर में बैराग को यही समझो कि बाद में आ जाएगा बैराग कह रखो तब ज्ञान उदय होगा हृदय में आएगा नहीं समायेगा नहीं बिन विराग जिम सब बिना वैराग्य के सन्यासी विरक्त आध्यात्मिक साधक जो है उपहास के योग्य बनते हैं। आध्यात्मिक साधना कर रहे हो बैराग्य है नहीं ये क्या है? ये तो हसी की बात है मजाक की बात है। इसलिए कहते हैं कि जो पहले तो लक्ष्मण बैराग्य रूप है बैराग्य क्या मान कामना रहित तो। लक्ष्मण का नाम पहले लिया और उसके बाद फिर भगवान का नाम यही क्रम इस प्रकार से है साधवा में पहले लक्ष्मण जी और फिर भगवान राम मार्ग में जब चलते हैं तो पहले भगवान राम पीछे लक्ष्मण वन में चले जा रहे हैं आगे आगे राम आगे राम लक्ष्मण लखनऊ लक्ष्मण जी पीछे रहेंगे भगवान राम चलेंगे तो पहले आगे चलेंगे लक्ष्मण पीछे चलेंगे लेकिन जब साधक चलेगा तो पहले लक्ष्मण जी आगे और फिर सुना क्योंकि लक्ष्मण जी जो है वो जीव के आचार्य कहे जाते हैं जीवों के आचार्य गुरु तो पहले गुरु पहले और गुरु की सहायता से भगवान भी मिलेंगे तो भगवान बात ऐसे नहीं भगवान पहले तो गुरु के